क्रोध चित्त क्षणेशलम गुण तो वृत्तम शक्त चित्त निरुद्ध अवस्था होता है असंप्रज्ञा प्रज्ञा समाज अवस्था तो चित्त उस समय भी तो रहता ही है भले वो तो भोग दे न दे वो बाद अलग उनके यहाँ तो प्रकृति नित्य कार्य चित्त भी नित्य रहेगा चित्त का स्वभाव भी है सदा लगातार परिणाम होते रहे उस का परिणाम का स्वरूप क्या होगा निर्दचित परिणाम का स्वरूप क्या है इस पर विचार करके प्रश्न आता है निरोध चित्त क्षण निरोध से युक्त जो चित्त है उसकी काल में चलम गुणवृत्तम इस न्याय के आधार पर सदा चलाए मान जो सदा परिणामशील नित्य ही परिणाम जो चित्त का स्वरूप है उस स्वरूप वाला वित्त में चित्त का परिणाम का क्या कथा होगा कैसा स्वरूप हो, होगा कथम तदा की दृशक तदा परिणाम किस प्रकार का परिणाम उसमें होते रहेगा उस निरुद्ध निरोध चित्त के काल में परिणाम किस प्रकार का होता है उसने सूत्र आरम्भ करते हैं विद्यान निरोध संस्कार और अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम उस समय भयंकर लड़ाई चलती है विधान संस्कार और निरोध संस्कारों का लड़ाई चलती है बार बार विधान संस्कार कोशिश करता है कि मैं अपना अभिव्यक्त हो जाऊ आपके अंदर जन जन्मांतरण जो अनंत वासनाएं हैं जब तक तो स्वरूप प्रतिष्ठित नहीं हुए हो तब तक, तक समस्त नष्ट तो नहीं हुए ना तस्मिन दृष्टि परावर सर्व कर्म का क्षय होता है लेकिन कर्म आवर कुछ का कर्म तो नाश होना नहीं कर्म तो बने रहेंगे अब तो निरुच्चित को प्राप्त कियो हो निरुद्ध का निरुद्ध संस्कार का अभ्यास होगा अभ्यास होते होते होते, होते स्वरूपानुभूति होगी तो जब स्वरूप प्रतिष्ठित हो तब कर्म क्षय होगा उसे पूर्व काल में जब निरुद्ध अवस्था पहुंचे हो एकागर चित्त से निरुद्धित को प्राप्त किए ही हो केवल उस स्थिति में जाओगा उस समय तो वित्थान संस्कार भी आएंगे वो संस्कार जो आएंगे अपना अभिव्यक्त पर दोबारा के संस्कार में ठेलने का प्रयास करेंगे वो अब ये निरोध संस्कार क्या करेगा उसको दबाने का प्रयास करेगा इन दोनों का आपस में लड़ाई चल रही और बारंबार बार जब जब आने का प्रयास करता है इतने में आपका निरोध संस्कार अपना विवेक और वैराग्य इतना तगड़ा रहेगा इतना अभ्यास हो जाता है व्यक्ति का जब तब की बात हो रही है तब उसको अभिव्यक्त होने ही नहीं देगा इसको वित्थान संस्कार वो सजा अभिभव होगा और प्रादुर्भाव किसका होगा निरोध संस्कार निरोध संस्कार उसमें विध्न संस्कार क्या रहा है अभिभव प्रादुर्भाव विधान संस्कार का अभिभव होते रहेगा बारम्बार और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव आने की कोशिश करता है अभिवक्त प्रयास करता है स्वयं प्रादुर्भाव को प्राप्त करता है इस प्रकार से चक्र चलता है निरोधक्षण चित्तान्वय और वह अभिभव प्रादुर्व दोनों कहाँ निरोधित में ही होता हुआ दिखाई दे रहा निरोध चित्त निरोध क्षणाव चिन्ह जो चित्त है उसी में अनवित रहेगा इसी का कहते हैं हम निरोध परिणाम उस समय वो निरोध परिणाम वाला होकर के रहना है अन्य समय क्या होगा फिर आज बताएंगे धर्म लक्षण अवस्था धर्म लक्षण और अवस्था तीन प्रकार का परिणाम होता है पूर्व में संकेत की बात और आगे विस्तृत से विचार होने वाला है तो विधान काल में तीन प्रकार की हमेशा परिणाम होता है या तो धर्म परिणाम है या तो लक्षण परिणाम है या तो अवस्था परिणाम और जब निरुद्ध संस्कार काम करने लग जाए तब जो परिणाम होता तो है उसका नाम निरुद परिणाम और इस संप्रज्ञा से असंप्रजा समाधि की ओर ले जाने के लिए होने वाला परिणाम शीर्षा विधान संस्कार चित्त धर्म नते निरोधित न निरुद्धा जो संस्कार है उचित का धर्म नहीं है चित्त धर्म ही है प्रत्यय रूपा नहीं हुए संस्कार है ना अभी वित्त संस्कार चित्त धर्म वो चित्त के धर्म है वो नष्ट नहीं हो सकते जब तक तो मोक्ष नहीं होगा वो वो नष्ट हो जाता जो प्रत्यात्मक हो जो संस्कार धारण कर लिया उसको आपने बाध दोगे तो खत्म हो जाता है उपभोग किया या तो दो तो में एक होगा जब आपके कोई संस्कार जागृत होता है या तो उसको कर लेते मन में इच्छा हो जाए बिस्कुट खाऊ तुरंत आप चले जाएंगे खरीद लेंगे खाने में विद्वान तो संस्कार आया तो उसको आपने उपभोग करके नष्ट कर आज एकदशी है ताला लगा देना उसी छाप पे एक निमित्त बना लिया कुछ निमित्त बना करके आप नहीं अपने जवाब दिया तो संस्कार जब प्रत्युरूप प्राप्त हो जाता है तब उसका भोग से या बात से नाश की जा सकती है लेकिन जब तक प्रत्यूप प्राप्त नहीं है अंदर बैठे चुपचाप तो पता नहीं कब क्या कर देंगे समाज अब बात चल रही उसकी संस्कार और वो चित्त में सुधार आते हैं क्यों क्योंकि अभी वो प्रत्यय को प्राप्त नहीं हुए हैं प्रत्यात्मका वो प्रत्यात्मक नहीं है इसलिए प्रत्येक निरोध बने हम कर, कर लेकिन ले। संस्कार निरुद्ध नहीं हुआ इसलिए प्रत्यय निरोधे भी न अनिरोध वो संस्कार का निरोध नहीं हुआ है निरोध संस्कार इसी प्रकार निरोध संस्कार भी समझो निरोध संस्कार भी क्या है वो चित्त के धर्म है नत्यात्मक का सब जोड़ना प्रत्यात्मक भी हुए नहीं है और प्रत्यय संस्कार निरोध प्रत्याकार हो जाए प्रत्यय प्रत्येक विशेष ज्ञानाकार को प्राप्त कर जाए संस्कार दोनों में अंतर है धन संस्कार प्रत्याकार को प्राप्त कर जाए तो आपका संसार जोड़ जाता है और निरोध संस्कार तो वैराग्य विशिष्ट विवेक विज्ञान पुरुष सत्यतिरूप विवेक विज्ञान निरोध संस्कार है वह संस्कार क्या करेगा जब ज्ञान आकार को प्राप्त करता है वह आपको मोक्ष की ओर ले जाता है हमेशा संस्कार प्रत्याकार को प्राप्त करता है प्रत्यय से अनुभव होगा अनुभव हो से फिर संस्कार होगा पहले आपने पढ़ा था चक्र वर्णन किया था इसी प्रश्र विधान संस्कार की प्रक्रिया है चक्र है निरोध संस्कार का भी है, पुरुष निष्ठ नहीं होते हैं। इसे संस्कार का बाद दोनों में से संस्कार का। जब तक अनुभव करोगे नहीं तब तक बाद प्रत्येक का निरोध भी कर देंगे हम दें संस्कार तो बने रह जाएंगे इधर इसे संस्कारो अन्य तो लगा है ना निर्वीज समाधि समाज की चर्चा हुआ वह साफ का संस्कार निरोध संस्कार शेष होना चाहता है सूत्र था एक अठारह निरोध क्षण चित्तान तय और अभिभव प्रादुर्भाव इन संस्कारों का ही अभिभव प्रादुर्भाव का पहले वो प्रत्याकार को प्राप्त करना चाहता है ये प्रत्याकार को प्राप्त करना चाहता है दोनों भिड़ते संस्कार ज्ञान को प्राप्त करना चाह रहा निरोध संस्कार जो आपने इतना छात्र सुने हैं वैराग्य है संपन्नता है, है वो भी चाहता है बार बार में अपनी ही आकार को प्राप्त करके लहर तो चलना ही है नदी की लहर जैसे तो वो भी चलते ही रहेगा अच्छु का वृत्तियां अचुत तो वृत्ति लेकिन किस संस्कार को कैसी वृत्ति बन रही है कुछ लड़ाई चर पड़ा नहीं जब तक पढ़े लिखे नहीं थे जानते नहीं थे कुछ भी तब तो विश्व संस्कार अपना चला रहा था मौज मस्ती वही तथ्य तो विभिन्न आकार व्याज्ञान बन रहा है खेल रहे कूद रहे खा रहे पी रहे घूम रहे फिर रहे सब हो रहा है लेकिन थोड़ा अकल खुली कभी कहीं से धक्का खाया कुछ हुआ तो कि जंग का को कोई कारण बन गया थोड़ा विवेक जगह कोई तो सत्संग होने लगा तो कोई छात्र पढ़ लिये कुछ हो अब निरोध संस्कार बढ़ने लगा अब दोनों जब निरोध संस्कार प्रबल हो जाता है संस्कार को अभिरोध कर है लेकिन शुरू में तो वित्तान संस्कार ही प्रबल रहता है अब भी प्रबल है निन्यानबे प्रतिशत लोगों का निरोध संस्कार कभी कभी भूल चुकता आ जाता है अब इन्हें अभ्यास करनी पड़ेगी ना इसके लिए और वैरागी का शास्त्र अभ्यास करते करते करते निरोध संस्कार को प्रबल करोगे निरोध संस्कार को प्रबल करने के वो क्या करेगा वित्त अभिभूत कर कर संस्कार धीरे धीरे क्या होगा वित्तान संस्कार अभिभूत तो होकर होते ऐसा अभिभूत हो जाएंगे मानो है ही नहीं प्राप्त करना इतना दबा दिया आपने तो उसकी सत्ता ही नहीं है मालूम ऐसे जैसे कोई होता है ना ने, नेता लोग इतना दबा दो अगले को वो है ही ये बार, ये बोलना की भूल बोल जाओ मैं हूं ये बोलना भूल जाए लाठी लिए दबाते दो लोगों को बेचारे क्या करो चुप रहेगा वही हाल हो जाएगा वित्तान संस्कारों का निरोध संस्कार की लाठी चल पड़ता है इसे कहते हैं ये जो निरोध संस्कार आधी अंत्य संस्कार निरोध संस्कार आधी अंधे तो और और बढ़ते जाएगा अभ्यास जैसे करते जाओ अभ्यास वगैरह जब निरोध निरोधा तो बढ़ते जाएगा जैसे जैसे वित्तान संस्कार वैसे वैसे नष्ट प्राय होते जाता है क्षण चित्तमती इसी को कंकते हैं निरोधक युक्त चित्त में समन्वित रहता है तब एक चित्त से प्रतीक्षण निरुद परिणाम इस प्रकार से एक चित्त से प्रतिक्षण प्रतिक्षण निरोध संस्कार के अन्य संस्कार का विभाव कर देना निरोध संस्कार और मजबूत होते जाना इसी का नाम निरोधक तवन पर क्या शेष बचेगा निरव संस्कार शेष बचता है पिता संस्कार धीरे धीरे, धीरे खत्म हो जाता है तो शेष रह जाना वो तो भी मुक्ति नहीं है तथा संस्कार शेष चित्त मिति निरोध समाधो व्याख्या उस समय संस्कार शेष व युक्त चित्त होता है यह बात निरोध समाज के व्याख्यान में बोल चुके हैं हाँ एक अठारह प्रथम पाग्य अठारवा सूत्र था विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्य निर्वीत समाधि की जा चर्चा हुई थी विराम विभाव प्रत्येक परवैराग्य प्रत्येक के द्वारा संस्कार का निरोध महा प्रत्येत गर्द क्या था वैराग्य पर वैराग्य पर वैराग्य जैसा जैसा आपका मजबूत होते जाता है वैसे वैसे विधान संस्कार तो खत्म ही होते जाते वृत्ति का भाव को प्राप्त विधान संस्कार वृत्ति रूपता को प्राप्त किए बिना पर अभ्यास कारण के वजह से जो निरोध संस्कार शेष रह जाता है उसी का नाम निर्वी समाधि गौतम प्रज्ञा समाधि करके पहले में बता चुके हैं उसी को यहाँ पर दूसरे शब्दावली से ढूंढाया गया है दिखाने के लिए इसका लाभ क्या है असंप्रज्ञा समाधि संप्रज्ञा समाधि का साक्षात भेद को सुस्पष्ट करना चाहते हैं और उन दोनों के पन में भी अंतर दिखाना चाहते असंप्रज्ञा समाधि सदा के निरोध संस्कार को लेकर के हुआ करता है लेकिन सम्प्रज्ञा समाधि ध्यान काम ही हो सकता है ये दोनों में अंतर ये अंतर को स्पष्ट करने के लिए ला हैं आगे के तीन चार सूत्रों को भी पहले इसका फल बता रहे प्रशांत वाहिता संस्कारा संस्कारा निरोध संस्कारा चित्त से प्रशांत वाहिता निरोध संस्कारों के वजह से अगर निरोध, निरोध संस्कार का अभ्यास पाटवे निरोध संस्कार के अभ्यास में पटुता दक्षता को प्राप्त करने के पर ही प्रशांत वाहिता तो चित्त से बहुत तब चित्त की जो वृत्तियां शांत वृत्तियां होती उसी प्रकार उछलने के लिए पत्थर में मेरे तो करेगा क्या पानी शांति तो चलेगा जैसे आप देखते हैं लक्ष्मण झूला पार करता है माधपा पानी बिल्कुल एक शिव जैसे कहा तो मस्तरा बाबा के सामने देट देट देट देट देट उछलता है फिर शांत राम झुला का नीचे फिर आगे आता है पत्थर धड़ धड़ धड़ विषय के बिना चंचलता नहीं होती है। जल प्रवाह के समान अवरोधक कोई ना हो शांत वृत्ति है जल में जैसे यह विषय ही हमारे पाध के अवरोधक है जिसके से विषय के कारण से ही इस चित्त में चंचलता होती जितना विषय से वैराग्य जैसे जैसे प्राप्त करते जाएंगे अब यह बात चल रही है पर वैराग्य की पराकाष्ठा की बात की में भी पराकाष्ठा प्राप्त कर चुकी है न प्रजापति का पद भी नहीं चाहिए हमें ब्रह्मा भी नहीं बनना है कोई पद नहीं चाहिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए नांगना ना है ना आगे ना पीछे वो व्यक्ति व्यक्ति से चल रहा है यहाँ पर मानम चक्रता पृष्ठता अपमानम चुराता अपमान को सामने रखो और अपमान पुरस्कृत अपमान पृष्ठान ये कहा की वो सि आनी चाहिए कोई सम्मान करने आवे तो फिर पिका के भागे वहां से नि लाओ मालो और दो माला डालो एक भेद डालो ये नहीं जो तो सम्मान का जो भूखा है वो तो गया हो नहीं बनती जैसे शास्त्रकार ने सब उसी को समझी बातों को समझाने अनेक प्रकार से अनेक शब्दावली और चतर महाप्रभु को श्लोक है नीचे न करोड़ सहिष्ट ना है अमान दो मानी ना मानी इतना वहां पर क्यों बता रहे वैराकी तो वह है वहाँ अपने आप के घास से भी नीच मान के चलना वृक्ष से ज्यादा सहिष्णु होना काट रहा है तो कुछ करता है सहिष्णु है अमादो पिमाद ये सब लक्षण बताया गया है जो व्यक्त पुरुष होता है उसके तो उसमें सारी चीजें आती ही जाती है जैसा ऐसा वैराग्य पड़ेगा आप वैसे वैसे सब बताया लक्षण आपके अंदर घटके जाएंगे तो परवरा की जो पराकाष्ठा जब होता है तब तो वो जो निरोध संस्कार होते हैं वो कैसे इसलिए होते हैं वो चित्त के अंदर प्रशांत वहां कोई विषय ना विषय नही इच्छा के माँ मर गई माँ गोणे अविद्या क्षेत्र अविद्या। अविद्या इच्छा अविद्यागते थी और अविद्या खेती को निरोध संस्कार से वैराग्य से और विवेक विज्ञान से सब तो अन्यता ध्याप विवेक विज्ञान के द्वारा और राज्य रूपये से अपने नाश कर दिया है तो अन्य आने का सवाल नहीं उठता मानदेय धर्मिना संस्कार निरोध संस्कार, संस्कार अभिभूय यदि मान लो निरोध संस्कार के अभ्यास में मान दिए किन्चित अपने ढीलापन छोड़ दिया मौका मिला नहीं संस्कार तुरंत खड़ा होगा थोड़ा सा उधर मिलनी चाहिए उसको थोड़ा सा भूल करें चार बजे एक बार घंटी बजी अलार्म, तुरंत अलार्मे यदि भूल किए फिर पांच बज जाकर पता नहीं चलेगा रजा नहीं छोड़ेगी फिर आप यही अधिकतर लोगों के साथ हो रहा है एक क्षण का प्रमाद है घंटी सुना तुरंत उठा नहीं घंटा दो घंटा चला जाता है पता नहीं दो मिनट बाद उठेंगे पांच मिनट बाद उठेंगे पांच मिनट क्या क्या दो घंटा उदय होता वो सिद्ध बात है <laughs> तो वही यहाँ पर उतारे यदि आप निरोध संस्कार का अभ्यास में एक क्षण का भी व्यवधान कर देंगे थोड़ा सा भी प्रमाद कर देंगे तब संस्कार मानिए विधान धर्मिणा संस्कारेण विधान धर्म है स्वभाव जिसका ऐसे संस्कारों के द्वारा क्या हो जाएगा उल्टा काम हो जाएगा निरोध संस्कारों अभिभूत है और निरोध संस्कार आपका अभिभूत हो जाता है वापस घूम फिर करके उलू का भैर जैसे संसार में लौट जाता है शुरू किया था संसार से वृत्त हुआ होते होते होते वापस मीटर घूम के वो नहीं पहुंचता सारा वैराज्य झप अंत में वापस संसार में वो नहीं होनी चाहिए फिर कोई तो हां तुमने क्या किया फिर चला। <laughs> तो करता है। जब आएगा एक बार सबका चलता है कितने जन्मों से हम लोगों के साथ ऐसा हुआ गुरुओं ने बार बार ठोके और फिर घूम फिर वहीं आते हम लोग कहीं तो मुक्त हुए नहीं हनुमान है शरीर का जन्म हुआ है शरीर प्राप्त हुआ है इसका मतलब है हम लोग कई बार कोलो का बैल जैसे घूम चुके हैं निर्वह संस्कार में आते हैं, फिर वही पहुंच जाते, है। जाते हैं फिर निर्वह संस्कार में जाते फिर वही पहुंच जाते यही चक्कर चल रहा है इसलिए पुनरअपि जननम पुनरअपि मननम पुनरअपि चल रहा है लेकिन यह भाग्य की बात है थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे लग रहा है नहीं धीरे धीरे तो आगे तो बढ़ रहे तभी तो बार बार मनुष्य मिल रहा है लग रहा है ना ये नहीं मिलता होता तो, तो, तो जल्दी पढ़ लिख लेते थे बार बार मनुष्य भी भगवान की बड़ी कृपा है मिल रहा है बार बार यो तो सुनने को मिल रहा है सुनने को तो मिल रहा है भले थोड़ा थोड़ा कल खुल रहा धीरे धीरे खुलेगा अभी ये तेजी लाने की प्रयास करना हर मौके का इस्तेमाल करना है की अधिक से अधिक हम इसके अनुभव की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें जान की बातें कह रहे हैं एक थोड़ा से मंदता लाओगे प्रमाद कर दोगे विधान धर्म वाला जो संस्कार है वो झटित खड़ा हो जाएगा और निर्देश संस्कार को अभिभूत कर देता है इधर भाष्यकार ने अपनी से जानकर पता कथन किया है इस प्रकार से असम प्रज्ञा समाधि के अवकाल में चित्त के परिणाम का वर्णन और उसका फल का वर्णन हो और संप्रज्ञा समाधि परिणाम का अवस्था क्या होती संप्रज्ञा सामि परिणाम अवस्थायादृश परिणाम इस प्रश्न का जवाब अगला सत्रोदय चित्त सरिणाम से तात्पर्य संप्रज्ञा समाधि सर्वातता और एकाग्रता ये एक दोनों ही चित्त का धर्म है जैसे आपने देखा वित्थान संस्कार संस्कार दोनों चित्त का धर्म थे असंप्रज्ञात के दृष्टिकोण से उससे भी निम्न कोटि के हैं हम लोग इसलिए वहां क्या होता है सर्वार तथा और एकाग्र मृद्ध भूमि हट गए ना संप्रज्ञात में निरुद्ध भूमि नहीं असंप्रज्ञात में निरुद्ध भूमि इसे एकाग्र भूमि है यहाँ और एकाग्र से पीछे वाले भूमि कौन है सर्वार्थ भूमि विक्षिप्त भूमि सर्वार्थता बने तो घट पर सगला भोग कर रहा है सगल विषयों के साथ हो जाता है विक्षिप्त भूमि है।, है ना? इसे इस और निकाग्र ये दोनों ही चित्त पूर्व समझना सारी बातें इन धर्मों का भी प्रत्यय रूप में जब तक नहीं आएंगे तब से उनका भोग या बात के द्वारा नाश नहीं किया जाता और अन्यथा तो हमेशा बनेगी और कौन किसको विभूत करेगा कौन किसको जो है प्रादुर्भाव हो जाएगा उसको कहते दोनों का एक का क्षय होता है दूसरे का उदय होता है किसका क्षय होगा यहाँ पर विक्षिप्त भूमिका जो सर्वार्थता जो क्षिप्त का धर्म है वो धीरे धीरे क्षीण होता है जैसे जैसे एकाग्रता के आप अभ्यास करते रहे पर वैराग्य नहीं है यहाँ वशिकार संघ वैराग्य की बात है एकाग्र भूमि में वशिकार संजय वैराग्य होता है और विक्षिप्त तो अवस्था में भी आप साधक भी तो वहां पर व्यतमान अथवा व्यतिक वैराग्य चलते रहेगा एक वैराग्य चलेगा से देखूंगा ना या तो वैराग्य है, है। थोड़ा ऊंचा है तो उसके अंदर व्यतिरिक वैराग्य विवेक कर पा रहा है मेरे को इस विषय की हमें जरूरत नहीं है ना थोड़ा ये चीज मिल जाता वो चीज मिल जाती तो अच्छा होता ये चल रहा है तो नहीं विवेक कर पा रहा है मेरे को ये चाहिए ये नहीं चाहिए वो वास्तु वस्तु, वस्तु विवेक चल रहा है वो व्यतिक कर वैराग्य करती उससे ऊपर उठता चाहिए केंद्रीय वैराती मैं सारी इंद्र कोई भी चीज की जरूरत नहीं है बस ये एक मात्र हमको सता रहा इससे हमारी मुक्ति हो जाए ऐसे एक एक करते अलग अलग इंद्रियों से करता करता अंत में इंद्रियों में उपस्थित हो जाता है विक्षिप्त अवस्था के विद्यमान साधक का वैराग्यों की अवस्थाएं है और एकाग्र अवस्था जब पहुंच जाता है तो वशिकार संज्ञा वैराग्य को प्राप्त होता है इस लड़ाई चल रहा है वशिकार संज्ञा से विशिष्ट एकाग्र एकाग्रता भूमि सम्पन्न साधक के चित्त के अंदर उस एकाग्र भूमि के योग्य जो संस्कार हैं उनकी लड़ाई चलती है ये अन्य वैराग्य तरह से युक्त विधान संस्कार है उनके साथ भिड़ंत होगा और उस समय क्या करेगा आप यदि व्यास पटु हैं तो आप आग एकाग्रता की अवस्था के जो संस्कार है वो परिणाम ज्यादा उठेंगे उनका उदय होते रहेगा जैसा उनका उदय उदय उदय उदय ही होते रहे बारम्बार बारम्बार बारम्बार तो वो जो सर्वार्थता विक्षिप्त भूमि का संस्कार धीरे धीरे धीरे क्षय होते जाएगा क्षय होते जाए क्षयोदय सर्वार्थता का संस्कार क्षय होगा एकाग्रता का जो संस्कार उदय होते रहेगा चित्त इसी का नाम संप्रद्या समाधि परिणाम सर्वार्तता धर्म एकाग्रता विचित्र धर्म दोनों धर्म लिखते है बाकी वहींप्त है प्रत्यय न बाधते वो सारा शेष वाक्य सर्वार्थताव सर्वार्थता का क्षय क्या तात्पर्य अत्यंत क्षय नहीं तिरुभाव हो जाता है अभिभूत हो गया शुरू शुरू में अत्यंत तब होगा जब अब एकाग्र भूमि में तो हो उससे पूर्व तक वो थोड़ा थोड़ा दिला है मौका लेके फिर कुछ ढिला एकाग्रता उदय एकाग्रता एकाग्रता की अवस्था का चित्त में परिणाम जो है धर्म जो है वो आविर्भाव प्रकट होगा तयोर धर्मित्व अनुगतम चित्त उन दोनों का धर्म है चित्त चित्तम अपोपजन यो स्वास्थ्योदय और धर्म और अनुगदम समाधि है वह यह जो चित्त है वह समाहित हो जाता है कैसे उन्हीं दोनों का अपाय और उपजन के द्वारा चित्त चित्तानुकूल जो संस्कार दे उनका अपाय हुआ क्षय होते जाता है जैसे जैसे और एकाग्र भूमि के अनुकूल जो संस्कार है वो जैसे विशेष संज्ञा वगैरह जैसे बढ़ते जाता है एक विज्ञान की सामर्थ्य बढ़ते जाता है साप्तभूत तो हो उस चित्त के अंदर विद्यमान इन दोनों में से एक का विभव होना एक का नाश होना दूसरे को उद्भव होना और प्रबल होते जाने से क्या हुआ तो यह चित्त समाधि चित्त सम्प्रज्ञा समाधि को प्राप्त चित्त से समाधि परिणाम परिणाम है संभव तथा पुनः शांत हो तो तुल्य प्रत्यु चित्त से एकाग्रता परिणाम इस सम्प्रज्ञा समाधि परिणाम से भी और नीचे केवल एकाग्रता परिणाम हुआ एकाग्रता परिणाम का ही पराकाश था संप्रज्ञा समाधि हो गया उससे पहले एकाग्रता परिणाम सामान्य को विचार कर एकाग्रता परिणाम विशेष की स्थिति संप्रज्ञा हमारी हो गया लेकिन उसे पहले भी सतर्क करना जरूरी है योग पतंजलि महर्षि सोच रहे हैं आप केवल असंप्रज्ञा से परिणाम अवस्था संप्रज्ञा परिणाम अवस्था तो वो कहने से काम चलेगा नहीं उससे पूर्व अवस्था में बहुत खतरा है जितने भी खतरे की अवस्था वाले उन सबको बताना चाहते उनको बाहर करना आवश्यक है किसे बता जिसको पार करना नहीं उसको योग सूत्र पढ़ने की जरूरत है उसको बताने की क्या जरूरत है जिसको संसार में ही रहना है विकसित भूमि में ही रहना है तो उसको तो बताने कोई उसे की कोई जरूरत है है एकाग्रत परिणाम के पर आकाष्ठा और अब केवल एकाग्रता परिणाम मात्र सामान्य गठन कर रहे हैं तथा पुनः शांतो जितो अतीत वर्तमान हो त्य एकाग्रता तो परिणाम जो शुरुआत में और अवस्था में क्या होता है अतीत और अनाग्रह पूरे एकाग्रता परिणाम जो था वशार संज्ञा का वैराग्य जो शुरू का है वो कमजोर है वो बाद का है प्रबल है दुर्बल प्रबल वशार संज्ञा वैराग्य आपस में तो टकरा होता है कैसे होता है छोटा सा दृष्टान से देखिए आपने पहले सोच लिया है कि भाई हम तो इतना ही खाएंगे कहीं भी जाएंगे हम थोड़ा सा मिठाई लेंगे थोड़ा सा चावल थोड़ा सा दाल थोड़ा सा बस अब बढ़िया माल आ गया <laughs> में टकराव चलता है वैश्विक संज्ञा वैराग्य दुर्बल वैराग्य प्रबल वैराग्य से लड़ाई चलता तो है प्रबल वैराग्य वैराग्यता नहीं मरने संकल्प है ना कुछ नहीं खाओ ज्यादा नहीं और दुर्बल वैराग एक आदर एक क्या बिगड़ता है कभी तो, तो मिलता है एका तो तो खा लिए तो क्या फर्क पड़ने वाला है ये उत्तर देता है कौन दुर्बल वशीदार संज्ञा नहीं नहीं। ऐसे एक बार करो तो बार बार कर सकते हो तुम ऐसा तो मत करो वो बोलेगा फिर ऐसे चक्कर चलते चलते फिर स्वाहा करी ही देता है पहले तो कर दिया उसने गठब इसका मतलब क्या हो गया दुर्बल वशीदार संज्ञा बढ़ गया अर्थ एकाग्रता परिणाम दुर्बल ही रह गया उसका विषय हो गया तो प्रबर एकाग्रता परिणामों को प्राप्त नहीं हो सकेगा यही यहाँ पर शांत हुई तो, तो अतीत और अनागत अतीत जो वैराग्य है अनागत वैराग्य के, के प्रति प्रतिबंधक बन सकता है अपने संस्कार को लेकर तथा पुनः शांत तो हुई तो तुल्य प्रत्योग जो दोनों का विषय भी एक है कहना तुल्य प्रत्यय कह रहे इसीलिए चित्त से एकाग्रता परिणाम ऐसा चित्त अवस्था में पूर्व पूर शांत और होते जाए और उत्तर उत्तर उदित होते रहे अतीत अतीत ही होते जाए और वर्तमान और वर्तमान वर्तमानता कोई प्राप्त करते रहे कभी वो अतीत को न प्राप्त और आगे बढ़ते ही रहे प्रबल होते ही जावे तब उसका नाम क्या है एक आकर का काल में तथा समाधि, समाधि चित्तस्य पूर्व प्रत्यय शांत समाधि चित्त के अंदर में दो ऐसा कर रहे हैं पूर्व तो प्रत्यय तो क्या है उसको शांत कह दिया उत्तर प्रत्यय तत्सद सन्पिता उत्तर प्रत्येक सदृश होता वयोर दोनो ताँ ताँ ताँ ताँ ताँ वा उदित सतम उभरगत दोनों ही पूर्वक सामिचित में अगत है आसमि तहेगा आ एक आसमि चक्त संपर्क सामकिन तत्ति स खु व धर्मी है यदि ऐसा चला तो धर्मी भूता चित्त के अंदर एकाग्रता परिणाम है ऐसे माननी चाहिए यदि बीच में टूट गया इसका एकाग्रता परिणाम को प्राप्त नहीं विक्षित तो परिणाम में ही फंसे पड़े हैं ये मालूम होता है तो निरोध समाधि एकाग्रता उसी प्रकार ऐसी तीन प्रकार के परिणाम अपने पड़ा निरोध परिणाम समाधि परिणाम एकाग्रता एते शाम धर्म परिणाम उनका भी धर्म परिणाम होता है उनका इन तीनों को क्या हम कहेंगे एते शाम धर्म परिणाम इन तीनों का नाम धर्म परिणाम अगला सूत्र बताएंगे धर्म लक्षण अवस्था उसमें से धर्म परिणाम सबसे इन तीनों को लेना ये जो परिणाम हो रहा है इसका नाम चित धर्म का परिणाम इसे धर्म परिणाम परिमाण जो परिणाम कोटी में इन तीनों को ले इसे लक्षण परिणाम तो अवस्था परिणामों तेरे सूत्र वो, ते वो इन्हीं से आपको कर लेना पड़ेगा लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम लक्ष्य अन्य नहीं थी लक्षण काल भेद कालभेद ये तो वस्तु को लेकर हुआ इसी प्रकार काल को लेकर के भी समझो और उस वस्तु की अवस्था को लेकर के भी समझो वस्तु के आवस्था को लेकर के समझना चाहिए यदि आप आपको ठंडी ठंडी कॉफी दी जाए आपको वैराग्य ठीक बना रहता है नहीं क्या ठंडा है क्या गर्म है गरम गर्म आ जाए थोड़ा थोड़ा चलेगा थोड़ा, थोड़ा चलेगा थोड़ा ना तो अवस्था परिणाम है वहाँ वस्तु में अवस्था गरम ठंडा अवस्था को लेकर के आप उसके प्रति आपका वैराग्य गड़बड़ाता है कभी मजबूत हो जाता है सब चलता है ना इसे अवस्था परिणाम भी समझना है काल परिणाम अगर पूजा में बैठा है अगर अरे भाई दो, बाद में काल है ना, वो आपका वैराजी बना रह गया और ऐसे भी पंडित होते उठ ही जाते पूजा हो जाए कोई बात है पहले पी लेते गड़ा आनंद है ना ये सब चीजें जो लोक व्यवहार में हो रहा है आपके साथ बस उस उसका ध्यान नहीं दिया कभी उसका ध्यान नहीं दिया है नहीं तो ध्यान नहीं चला जाए तो आप भी भी हो जाएंगे ना ध्यान चला जाए इस पर तो आपके पूरा विवेक जागृत हो जाएगा और तुरंत सतर्क हो जाएंगे हर क्रिया हर कला पर सतर्क होने लगे ये धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणामों को इनमें भी समझो जैसे अन्य में समझना होता है इसे सूत्रकार करिए तेरा भूतेंद्रियो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम आ सूत्रकार कहते हैं इन पूर्वक्त तीन परिणाम के द्वारा वस्तु निष्ठ जो कथन किया धर्म जो परिणाम कथन किया है इसी के आधार पर आप लक्षण परिणाम भी समझ लीजिएगा अवस्था परिणाम को भी समझ लीजिएगा सूत्रकार तो अतिदेश करके समाप्त कर दिए भाष्यकार विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे लक्षण परिणाम क्या है अवस्था परिणाम भी क्या है ये पूर्वोक्तना चित्त परिणाम धर्म लक्षण अवस्था रूपे नूतेन्द्रिय धर्म परिणामो लक्षण परिणामो अवस्था परिणाम चित्त के परिणामों की चर्चा करते हुए चित्त में धर्म का परिणाम चित्त में लक्षण का परिणाम चित्त के अवस्था परिणाम जैसे वर्णन किया गया उसी प्रकार से भूत में धर्म परिणाम भूतों में भी इंद्रियों में बायु वस्तुओं में भी समझना बाई वस्तुओं का भी धर्म परिणाम है चावल है वैसे तो पड़ा है और उसको पका दिया तो धर्म परिणाम हो गया उससे भी काल भेद कर दो सुबह का चावल शाम का भात बासी भात अब और लक्षण परिणाम हो गया और अवस्था में उस भी उससे भी अवस्था भी अलग अलग हो जाता है तो भुना हुआ चावल है तला हुआ चावल है अलग अलग तो वस्तु में भी भूतों में भी इंद्रियों में भी यही हाल है धर्म परिणाम आप देख रहे हैं धर्म परिणाम देखना क्रिया हो रही है चक्षु से रूप ग्रहण हो गया धर्म परिणाम इसमें भी वैराजी जोड़ कर तो मैं इन चीजों को देखूंगा इन चीजों को नहीं देखूंगा व्यवस्था कर लिया और उसमें भी फिर देश काल को लेकर के लक्षण परिणाम अमोक इंद्रियों को इतना वज इस्तेमाल करूंगा जवाणी वगैरह में होता है मौन रहूंगा काल परिणाम उसमें सेठ आ जाए जा कोई आ जाए रोलना जा। नहीं दे। तो कर पक्का मानी जाएगी ना उस परिणाम का जागृत अवस्था में मौन रखना श्रेष्ठ अवस्था मौन तो सब रहते है अवस्था परिणाम उसे ही होता है किस, किस प्रकार से कर के अंदर तीनों को घटाओ तक तो भूतों में और इंद्रियो में भी समझ भूतेश धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम निरोधयोर धर्मयोर अभ्यो प्रादुर्भाव धर्मिनी धर्म परिणाम जो शुरुवार उत्थान और त्रोभावता तिरधानता और इसी प्रकार से क्षयोदय था और शांतोदित था ये सारी चीजें जो है न चित्त में होता हुआ धर्मी पूर्ण चित्त में होता हो वह धर्म परिणाम लक्षण परिणाम भी निरोध में घटाए, निरोध में घटाओ लक्षण परिणाम त्रिलक्षण त्रिविरधविता तीन प्रकार का है लक्षण परिणाम तीन काल होता है भूत वर्तमान भविष्य अनागत और वर्तमान इन्हें तीन गोले से लेकर तीन प्रकार के काल अवच्छिन्न होकर तीन प्रकार के काल के द्वारा जाना जाता है त्रिविर अद्वन काले ही। काल है कालवाचक है मार्गवाचक रहेंगे सख अनागत लक्षण हम अध हमेशा जो भी चीज आप वर्तमान में देख रहे हो वो क्या था अनागत लक्षण परिणाम में था फैलेगा जो अनागत होता है वही ना वर्तमान को प्राप्त करेगा और जो वर्तमान होता है वो अतीत को प्राप्त हो जाता है इसे अनागत लक्षण रूपा जो काल था उसे त्याग करके सबसे पहले क्या करेगा वो अनागत उसकी भविष्यत समाप्त हो जाता है तो वर्तमान में वो पहुंचता है धर्मत्तम नहीं तभी धर्म रहेगा वो वर्तमान लक्षण प्रति वर्तमान लक्षण को उसने प्राप्त कर लिया जो अनागत लक्षण वाला धर्मी था वह धर्मी बने रहते हुए वो क्या हो गया अनागतत्व तो को छोड़ करके वर्तमान में पहुंच गया लेकिन धर्मी वैसा है उसका धर्म भी वैसा ही है काव्य केवल अंतर पड़े काल के केवल अंतर पड़ा है धर्म में भी अंतर नहीं धर्मी में भी अंतर नहीं उसी धर्म से युक्त धर्मी है अर्थात आपको किसी वस्तु के प्रति वैराग्य था और वह वैराग्य जिस प्रकार आज है कल भी उसी प्रकार को तब क्या हुआ? कल कल वर्तमान होगा ना जब तब ये जो है धर्म वही है वस्तु या आदर्श वस्तुस्तु का वैराग्य है धर्म तो वही है और वैराग्यवान धर्म आप भी वही है किंतु तो काल परिवर्तन होगा अनागत वर्तमान में आ गया मैंने कल आज हो गया है तब भी आपके वैराग्य में डोल नहीं होना आप भी वही हो आपका वैराग्य भी वही हो तब कहेंगे वो लक्षण परिणाम हो गया धर्म परिणाम नहीं है अभी क्यों लक्षण परिणाम हो रहा है धर्म तो वही रह गया इसलिए कहते हैं धर्मोत्तम मन क्रांतो वैराग्य भी अभिवृद्ध हो गया तो धर्म में भी परिणाम हो गया वैराग्य की स्थिति वही रह गया किंतु काल मात्र अतिक्रमण कर गया हैं धर्म परिणाम रहित, तो, केवल लक्षण परिणाम हो गया यित्रशिया स्वरूपे नभिव्यक्ति जहाँ पर सोचित अर्थ क्रिया कारण स्वरूप के द्वारा अभिव्यक्ति हो जाए हर से चित्त से लक्षण से विशिष्ट होकर वे जिस विषय में स्वचित अर्थ क्रिया और करण स्वरूप से क्या है ना अर्थ क्रिया अब तक स्वरूप के द्वारा अभिव्यक्ति होने पर भी आपको ऐसे कैसे नहीं मिला इसलिए वो बात अलग है ना नहीं मिलने से अभिरक्त है उसे लाभ नहीं स्वरूपे प्राप्त हो गया अर्थ भी प्राप्त हुआ अर्थान कारण भी था और क्रिया कर सामर्थ्य भी फिर भी जैसा कल आज वैसे वैराग्य रह जाए उसी को कहते हैं लक्ष्मण अंतर नहीं पढ़नी चाहिए धर्मो में जिसे प्रयोग कर रहे ये विषय अस्य स्वरूपेण मैंने अर्थ क्रिया क्रियाकरण स्वरूपेणा अभिव्यक्ति से द्वितीय यही इसका दूसरा लक्षण दूसरा काल है अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्यामुक्त यानी अतीत और अनागत कालों काल से अभियुक्त होता नहीं हमेशा जो वर्तमान होता है वो अतीत से संबद्ध है अनागत से भी संबद्ध है लेकिन यह अलग बात है अतीत में जैसे था वैसे धर्म या नहीं अनागत वैसे धर्म बना के रखेगा या नहीं इसमें अंतर है धर्म बने रहे लक्षण वही रहेगा कि नहीं एक भी बात अलग धर्म और लक्षण दोनों रहेगा अवस्था वही रहेगा कि नहीं एक अलग विकल्प आ जाता है इसलिए तीनों को लेकर अनेक विकल्प आ जाते सभी के अंदर अलग अलग वस्तुओं को लेकर के अलग अलग, अलग स्थिति बिताए ये निरोध में रहे कर रहे सारी बातें पर अंतिम कोटि के अंदर विभाजन कर विभाजन है तो निम्न अवस्थाओं की तो कहना ही घटा लेना पड़ेगा इसलिए कहते देखो ये द्वितीय द्वारा नच अतीत अनागत आभ्याम लक्षण अतीत और अनागत लक्षणों से वियुक्त नहीं है सामान्य अपना क्योंकि उस समय वो जब एक चीज वर्तमान रहेगा तब वह अनागत अवस्था में और, और अतीत अवस्था का जो उसकी क्या स्वरूप रहेगी सामान्य रूप वर्तमान में जिस अनुभव कर रहे हैं वह पहले भी सामान्य था और भविष्य में वह सामान्य में चला जा सकता है या नहीं इस दृष्टिकोण से कह रहे हैं अतीत अनागत अभ्याम सामा, सामान्या अवस्थित अभ्याम लक्षण ऐसा समझ लेना चाहिए अवसर व्याम लक्षणाभ्याम नुक्त तथा इसी प्रकार से जैसे निरोध को देखा में भी तीन लक्षण है त्रिलक्षणम त्रिविरत विधम विधान संस्कार भी तीन लक्षणों वाला तीन काल भेद युक्त हुआ करेगा उन तीन कालों के माध्यम से ही उसके जो व्यवहार में आप अतीत वर्तमान और अनागत को ग्रहण कर सकते हैं, जैसे वहाँ पर भी विधान संस्कारों में भी वर्तमान लक्षण धर्मोत्तम यार जान के धर्म तो वैसे ही रखना है धर्मी भी वही है जो काल में भी हो रहा है जैसे आप अपना आप धर्मी है ना, अब वैसे जब ऐसे आ रहे हैं बचपन से भी तक है नोत सारे धर्म ऐसे है जिनमें आज कोई परिणाम नहीं हुआ है ना बहुत सारे ऐसी बातें हैं आप विवेचन करके देखें अपने अंदर छांग करके तो पता चलता है कई ऐसी आदतें हैं आपकी वो अभी तक कोई परिणाम को प्राप्त नहीं किया लक्षण परिणाम तो हो गया न इधर साल बीत गया जितने अनागत तो होते गए वो सब अतीत होते जा रहे हैं और किसी वर्तमान में अब स्थित इस समय में लेकिन अब भी कोई भरोसा नहीं आगे उस चीजों को आप छोड़ेंगे कभी तक और पकड़े रहेंगे कई ऐसी चीजें चीज को मालूम नहीं होता है कि ये अच्छा है कि सही है कि गलत है शास्त्र अनुसार उचित या अनुचित है लेकिन अपना उसी आदत से मजबूर रहता है तो देखो धर्म परिणाम वैसे कैसे चले आ रहा है इतने वर्षों से लक्षण परिणाम तो टिकता नहीं काल तो कभी शाश्वत नहीं है धर्म परिणाम स्थिर हो सकता है लेकिन काल परिणाम के लक्षण परिणाम है वो स्थिर रहने वाला नहीं है कुछ निरंतर अनागत वर्तमान हो रहा है वर्तमान अतीत हो जा रहा है लेकिन नव नव अनागतता प्राप्त हो रही है और यद्य अनागत रूप ने वो वर्तमानता को प्राप्त होता जाता है और जिसे वर्तमान रूप ग्रहण कर रहे हो वह सदा आदित्यता को प्राप्त होता जा रहा है ये विलक्षणता है लक्षण परिणाम में कभी स्थिरता नहीं लेकिन धर्म परिणाम स्थिर हो सकता है चाहे उत्थान संस्कार हो चाहे निरुद्ध संस्कार, संस्कार हो चाहे एकाग्रता संस्कार हो चाहे कोई भी संस्कार किसी भी अवस्था में विद्यमान कोई भी संस्कार जो धर्म के संबंधित संस्कार जो होते हैं वो स्थिर हो सकता है भले लक्षण परिणाम स्थिर न हो और अवस्था परिणाम में विषय के ऊपर निर्भर अवस्था भी स्थिर हो सकते हैं कभी अस्थिर भी होते हैं विषय पर निर्भर है कोई चीज है एक आलू है वैसे हवा में रखो उसका अवस्था परिणाम क्या है अत्यंत स्थिर हो जाता है फ्रिज में डाल दो थोड़ा अवस्था परिणाम लंबा समय तक रह जाता है लेजे कोल्ड स्टोरेज में डाल दो तो कई महीनों तक तो आलू को कुछ नहीं मिलने वाला निर्भर है ना अवस्था परिणाम में देश कालादि उपाधि को लेकर के फर्क पड़ जाता है क्वचित तो है, काफी समय तो स्थिर रहता है